अब आता है न्यायिक और वैशेकों के दृष्टिकोण से मोक्ष का अंतर समझना है दुख त्रय सांख्य जैसे मानते हैं ऐसा न्यायिकों का कहना है इक्कीस प्रकार का दुख है इक्कीस प्रकार के दुख का ध्वंस होना ही मोक्ष है इन वैशेषिकों के मत में थोड़ा अंतर वो कहते आत्मा में विद्यमान ज्ञान आदि नौ जो विशेष गुण हैं, बुद्धि आदि नव विशेष गुण नौ विशेष गुणों का उच्चेद हो जाना चाहिए किस प्रकार का मैं सबको उच्चेद नहीं है क्योंकि आपने छह ज्ञान लिया छह इंद्रिया है ना और छह विषय छह विषय तो बाहर की हो गई पांच बाहर एक अंदर का अंदर में सुख दुख मात्र विषय है आंतरिक मन का विषय कि मन से संस्कार का भी अनुमान होता है संस्कार प्रत्यक्ष होता नहीं अतः नहीं इक्कीस प्रकार का दुख का ध्वंस कैसे हो जाएगा धर्माधर्म जब तक बना रहेगा आत्मा ने कम के मोक्ष में थोड़ा खटपट दिखाया गया वैश्विकों को इक्कीस प्रकार का दुखों के अंतर्गत धर्माधर्म को आपने नहीं गिनाया वो जब तक आत्मा में रहेगा तब तक तो जन्म मरण का चक्कर तो बना रहेगा तो मुक्ति कैसे होगी इसे वैशेषिकों का आत्मा में पूरे नौ गुण सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्त धर्म अधर्म, संस्कार सब नष्ट हो जाना चाहिए तब तो मोक्ष माना जाए पूरे नौ गुणों को उच्छेद हो जाना ये मोक्ष है न्याय और वैशेषिक के मत से मोक्ष दिशा में आनंद या सुख का अनुभव नाम का स्वीकार नहीं करते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में एक आचार्य विशेष पंथ है नव्य न्याय को नव वैशेकों के माना जाता है श्रीधर आचार्य करके जो न्याय कंदली पुस्तक लिखा है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है उन्होंने ज्ञान और कर्म का समुच्चय से मोक्ष माना कुमार भट्ट के समान इन वास्तव में न्यायिक और वैशेषिकों का मत ऐसा नहीं है सूत्रों के आधार पर विचार करते हैं तत्व ज्ञान से ही मोक्ष तत्व ज्ञान से 21 प्रकार का ध्वंस होगा अतः तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान क्या है न्यायिकों के यहाँ सोलह पदार्थों का तत्व ज्ञान और वैशेषिकों के यहाँ तत्व ज्ञान का तात्पर्य सप्त पदार्थों का साधर्म वैधर्म का ज्ञान साधर्म वैधर्म का ज्ञान हो जाना यही तत्वज्ञान उसे मोक्ष अच्छा सूत्रकारों के मुताबिक न्यायिकों के यहां भी षोड़श पदार्थों के मोक्ष है वही तत्व प्रकार पदार्थों के धर्म का विशेष रूप तत्वज्ञान द्वारा जब आपके आत्मा के पूरे नवगुण का आत्यंतिक ध्वंस हो जाता है तब मोक्ष मानते ये अंतर संक्षिप्त में है मोक्ष सिद्धांत में नहीं है में ना इस प्रकार से प्रमेय पदार्थ दूसरा पदार्थ था, पदार्थों में से प्रमाण के बाद प्रमेय पदार्थ प्रमेय पदार्थ विचार समाप्त हो जाता है ये जो का मुख्य आप, हुआ। आप अपने तो कुमार? नहीं हमारी क्या प्रस्तुति करनी है हमारी कोई परिस्थिति नहीं है अपना काम है से तो सभी ने तो हम तो तो तो अपना जिसका हुआ हो फिर वो घटपट हो जाएगा संप्रदाय एक नया संप्रदाय मानो फिर एक नहीं जो फिर गुरु बन गए उसकी अपने हमारे गुरु ने ऐसे कहा था तो वो एक यह चेड़े बन जाएंगे दुनिया ड्रामा रचेंगे इसलिए अपना कुछ नहीं जो आदमी अपना मान के चल रहा वो श्रुति को नहीं मान रहा सीधी सी बात है श्रुति को जो समझता है वो ऋषियों का हृदय को समझ रहा है और ऋषियों का हृदय एक ऋषि का तो ही नहीं अनुभव उपनिषद सर्वे अनेकों ऋषियों का संग्रह तो अनेक ऋषि महान तपस्वी रहे हैं जप इस कड़ी में कोई कर नहीं सकता है विभिन्न प्रकार के रिद्धि सिद्धियां ईश्वर्य से संपन्न ऋषि लोग थे उनके अनुभव उनका जो लक्ष्य के बारे में निर्देश है उससे अतिरिक्त मेरा कुछ अनुभव जो कहीं कहता है उसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता हम तो मान तीनों आदमी को आज लक्ष्य तो कुछ भी हो वो जो श्रुति जो है वो है ये ये तो उसी के तो शंकर वेदान देख लो वो अलग कुछ है जो वे शंकर वेदान से अलग श्रुति का वास्तविक लक्ष्य कुछ भी नहीं है केवल अद्वैत जो लिखा शंकर शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत प्रतिपादन किया है वही अंतिम लक्ष्य शुरू था। बाकी सब अवान्तर है रास्ता है विभिन्न स्तर पर है। जितने लोग कह रहे हैं ये सब विभिन्न स्तर के हैं विभिन्न मोक्ष वर्णन कर रहे हैं विभिन्न स्तर के जब आप स्तर में पहुंचोगे तब आपको महसूस होगा ये भी वास्तव में अंत नहीं है तो स्वयं आगे बढ़ेगा क्रम बताया गया से शुरू किए क्रम सबसे निकृष्टतम जो है वो चार है। किसको और सर्वश्ठ आचार्य शंकर का वेदांत है उसके बाद हमने प्रासंगिक जो वर्तमान ग्रंथ जो चल रहा है उसको हम न्याय वैशिषिक को ले गए तो उसको हम पहले ले लेते जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वह न्याय वैशेषिक से हमने अंतिम न्याय शिष्य को लाया इसका देने अंतिम चीज नहीं अंतिम तो शांक अब तीसरा पदार्थ पदार्थ में तीसरा संशय का निरूपण करते संशय निरूपण एक धर्म विरुद्ध नाना अर्थावर्श संशय सच और त्रिविध एक धर्मी में विरुद्ध नाना अर्तावमर्श होने का नाम संशय होता है परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म अनेक पदार्थ का जो अवमर्श है मैंने बोध है ज्ञान होता है उसे का नाम संशय है वो तीन प्रकार का है। विशेष आदर्श नहीं सती धर्म दर्शन जिपत्ति जहा असाधारण धर्म विशेष आदर्शन तीनों में समान रूपने लागू होता है तथा एको विशेष आदर्श नहीं समान धर्म दर्शन उनमें से पहला है विशेष आदर्शन पूर्वक समान धर्म के दर्शन से जन्य जो संशय जैसे पुरुषोवा स्थान पुरुषो वही पुरोवर्ति द्रव्य एक ही है सामने में पड़ावाई द्रव्य उसमें स्थानुत्व निश्चायकम वक्र कोठरादिकम पुरुषत्व निश्चाय शरप पान्यादि विशेष ठूंठ ही है ऐसा निश्चय करना हो तो वक्रता कोठरपना आदि दिखनी चाहिए कोठर छेद जिसमें उल्लू आदि बैठ जाते हैं। तो वो कोठर वो वक्र सोखा सोखा डाली ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा तो आपको संशय नहीं होगा लेकिन विशेष जो है स्थानुत्व निश्चय के प्रति जो विशेष रूप था उसका दर्शन नहीं हुआ और ये पुरुष है ऐसे कहने के लिए जो निश्चय क्या होना चाहिए वहां पर सिर दिखना चाहिए हाथ दिखना चाहिए पैर दिखना चाहिए दाढ़ी मुझ हो या न हो परवाह नहीं इन हाथ पर खोपड़ा तो होगा ही तेनो नहीं दिखाई दे रहा है तो संशय हुआ इसीलिए स्थान निश्चायक और पुरुषत्व का निश्चायक कोई भी तत्व विशेष जो तत्व है वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं अनुभव में नहीं आ रहा है विशेषम अपश्यत स्थान पुरुष हो समाधर्म स्थान और पुरुष दोनों का समान धर्म क्या है फिर गुरुत्व आदि कंश ऊंचा है पांच फुट है थोड़ा इधर उधर फैला हुआ दिख रहा है लगता है कोई हाथ फैलाते हुए चलते हुए आ रहा हो, हो सकता है कुंट का फैला शाखा जैसे हो निश्चय नहीं हो पाया सामान्य धर्म में ही है आदि आदि उनको देखते हुए पुरुष से बहुत संशय देखने वाला आदमी को यह संशय हो जाता है कि स्थानोर्वा इति पुरुषो व्याष है द्वितीय संशय दूसरा संशय क्या है विशेष आदर्श सती विप्रतिपत्ति जहा विप्रतिपत्ति से जन्य है जैसे कि दृष्टान्त है उसके लिए शब्दों नित्य होता थी। शब्द नित्य है या अनित्य? क्यों ऐसे संशय हो रहा है आपको विप्रतिपत्ति क्या है विविधा परस्पर विरुद्ध प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति परस्पर विरुद्ध प्रतिपत्ति हो रही है ज्ञान हो रहा है हमें क्या क्योंकि एक आदमी ने कहा तथा तो एकोप्रूते शब्दों नित्य थी व्याकरण ने मान शो ने कहा शब्द नित्य अपरोपरो न्यायिक वैश्य से खड़े हो गए शब्दों अनित्य ही उनके शब्द अनित्य आकाश गुण है आप, आप दोनों ये बात सुना जो दर्शन शास्त्रों की जिज्ञास हो या आम आदमी जो सुनेगा उसको संशय हो जाएगा वो जो कर वो सही है कि जो करे ये सही आज धर्म के बारे में इतनी भ्रांति क्यों फैल रही है टीवी के कारण से भ्रांतियाँ पड़ गई ये टीवी में सब बोल रहे हैं जैन दर्शन वाला अपना बोल रहा है है ना ब्रह्म कुमारी अपनी बोल रही है रामदेव अपना बोल रहा है सब अपने अपने बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं राजा स्वामी का भी आता है टीवी में निरंकारी दर्शन महाराज दर्शन सिंह महाराज आता है सब क्या आ रहे हैं सैकड़ों हैं जयनी आ रहे बौद्ध आ रहे हैं सबका है। है। है। संस्कार चैनल में देख लीजिए अलग अलग चैनल में आ रहे हैं सबके आ रहे हैं क्या करे और उसको सुनेगा आदमी तो सोचेगा ये बाबा बोल रहे सो ठीक है कि वो बाबा बोल रहे सो ठीक है कौन ठीक है शब्द नित्य नित्य व हो ही जाएगा खुद का क्या मानेगा खुद का तो तो है है है नहीं तो जो धर्म से शब्दों अनित्य मध्यस्थ से पुरुषो विशेषम अपश्य उन दोनों विप्रतिपत्तियों को सुनने के बाद मध्यस्थ पुरुष है जो आम आदमी है वह विशेषम अपश्यत विशेष निर्णय करने में असमर्थ होने पर उसका तो किमयम शब्द नित्य उत अनित ये विशेष प्रतिपत्ति जन और तीसरा असाधारण धर्म दर्शन ज, जस्तु विशेष का दर्शन होते हुए पहले तो साधारण धर्म फिर प्रतिपत्ति थी और अब धर्म जन्य संशय यथा नित्याद निच्छ व्यावृत्तेन भूमात्र गंधवत्न विशेषम पशतो भूवि नित्य नि्य संशयः नित्याद अनित्याच आवर्ते तो ना आप गंधवत्व को देख रहे हैं आकाश आदि में गंधवत्व नहीं है आकाश आदि नित्यों में गंधवत्व नहीं है और जलादि अनित्यों में भी गंधवत्व नहीं है नित्य वो था आकाश आदि में भी गंधवत्व नहीं था अनित्य जो जलादि हैं उनमें भी गंधवत्व नहीं था ऐसे गंधवत्व धर्म को असाधारण धर्म को अपने पृथ्वी में देखा तब आप सोच रहे पृथ्वी कैसी है विचित्र ये नित्य है क्या नित्य है यदि नित्य होता आकाश जैसे तो पृथ्वी में गंधुत्व नहीं होना चाहिए यदि अनित्य होता जलादि जैसे तो भी पृथ्वी में गंधुत्व होना नहीं चाहिए लेकिन गंधुत्व दिखाई दे रहा है इस मतलब पृथ्वी नित्य है कि अनिति क्या, क्या है ऐसे उल्टा खोपड़ी वाला कोई सोचता आकाश से तुलना करने लग गया और जलादि में तुलना कर रहा है को और देख रहा है उसमें भी नहीं इसमें भी नहीं और इसमें कैसे आ गया तो ये उसके जैसे भी इसके जैसे भी भी नहीं नहीं नहीं इसके पता कैसा आइए फिर इस प्रकार का संशय स्वयं पैदा कर लिया आसान धर्म धर्म को लेकर जो कि आसान धर्म को लेकर निश्चय होना चाहिए उल्टा हो गया आसान धर्म को लेकर भी संशय ही होगा ये था अनित्याच व्यावृत्ते नू भू मात मन पृथ्वी मात असाधारण धर्म है गंधवत्व के द्वारा विशेषम पश्य विशेष को न देखते हुए पृथ्वी में नित्यत तो नित्य उभय का संशय कर लेता है कैसे ये समझा थोड़ा समझा रहे देखो तथा सकल नित्य व्यावृत्ते जितने भी नित्य है आकाश कात्मा परमाणु है ना सभी नित्यों में से व्यावृत्त है योगात, योगा के मित उन सब से व्यावृत होकर गंधवत्व का है पृथ्वी में है इसे नित्य तो नहीं होगा यदि नित्य होता तो इसे भी गंधवत्व नहीं होता ऐसा आदमी सोचने लगा आकाश आदि नित्य कैसे हैं उनमें गंधवत्व नहीं है इसे पृथ्वी जरूर नित्य नहीं होगी या अनित्य होगी कि यदि नित्य होती तो आकाश आदि में जैसा गंधवत्व नहीं तो पृथ्वी में भी नहीं होना चाहिए लेकिन पृथ्वी है इसे हम मानते हैं कि पृथ्वी अनित्या होगी पहले इतना तो सोचा फिर सोचने लगा नहीं नहीं नहीं सकल अनित्यों से भी व्यवहार तो जल तेज वायु जो अनित्य है उनमें भी गंधुत्व नहीं यदि अनित्या होती पृथ्वी फिर जल तेज वायु जैसे ही भी अनित्या होती तो इसमें भी गंधुत्व नहीं होना चाहिए था लेकिन इसमें गंधुत्व है इसका मतलब अनित्या भी नहीं उधर सकल अनित्य व्यावर्त दे नित्य इसे हो सकता है नित्य हो इसे हम निर्णय नहीं कर पा रहे पृथ्वी नित्य है क्या नित्य है कैसे ये संशय हो गया गंधवत्व रूपा असाधारण धर्म को लेकर के नित्यानित्य के व्यावर्तकवादेव उनमें दोनों का संशय हो कर के मन में वह स्थिर हो गया संशय पृथ्वी नित्या है क्या नित्या है तो प्रमेय प्रमाण और प्रमेय प्रमाण चार प्रमेय बारह का के बाद अब आपका यह संशय नामक पदार्थ निरूपण कर रहे हैं और संशय का अर्थ एकस्वी धर्म विरुद्ध नाना धर्मावगाही अवगाही कहा था वहां इन्होंने यह अवमर्शा लिखा है या सीधा ज्ञान हम कह दो एक विरुद्ध नाना अर्थ ज्ञानम ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान का नाम संशय अतः विरुद्ध भावाभाव भी कह सकते लक्षण एक धर्म विरुद्ध भावाभावात्मक भावाभाव भावा ज्ञानम संशय है ऐसा भी लक्षण कहीं पर मिलता है शब्द कुछ ही प्रयोग करो एक धर्मी विरुद्ध भावाभाव प्रकार का ज्ञानम संशय अलग अलग शब्दावली है बात कहने का वही मतलब है कोई अलग अर्थ कुछ नहीं है उसका विशेष फर्क कुछ शब्द का खेल कर रहा है या तो जानने के कुछ खास बात जो मूल में नहीं है वो है कि ये जो संशय है दो प्रकार की है। एक बहिर्विषय है एक अंतर विषय अगला प्रश्न है आंसौ बहत्तर बहिर्विषय संशय होता है अंतर था तीनों दृष्टान क्या है दुखी वा अपने आप में संशय हो गया मैं को मैं सुखी हूं अपने आप का मानू कि दुखी मानू क्योंकि कभी तो सुख होता है कभी तो दुख होता है पता लगता है मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं अंतर्विषय संशय मैं धार्मिक हूं कि में हूं कभी कभी तो बड़ा पूजा पाठ मन लगता है, लगता है, बड़ा धार्मिक हो गया मैं और कभी कभी जाए मारो काटो गया कुछ नहीं लगाया आनंद करो झूठ चाल छो कबो फो कैसे भी कमा उठ पटांग तरीके से हैं ऐसे सोचता हूँ तो इसका मतलब जो है अधर्म मैं धार्मिक हूँ कि धार्मिक हूँ इसे मैं कैसे निर्णय लू इस तरह से अपने ही अंतर के धर्म धर्म सुख दुख आदि को लेकर संशय होता है उसको तो अंतर्विषिक संशय मानते किसमें लगे रहते हैं? <laughs> लगे रहते हैं तो किसमें लगे रहते हैं? <laughs> अधर्म में लगे होंगे तो धर्म में लगे होंगे उनके निश्चय में आधार में कोई को दिक्कत ही नहीं है फिर रावण गए दुर्योधन क्या बात है मैं तो भाई ठीक है सही से क्यों उनको निश्चय है ना मैं आधार में अगरम कर्म के लिए पैदा हूँ अधर्म का ठेकेदार हूँ मैं अगरम कर रहा कर ले तो ये ये तो भाई जिसके पास जो होता है वजन तो गालिम गालिम दु तो दु तो गालिम गालिम गालिम अंतो वही कहता है भाई उसके पास गालियां रखी है वो गाली दे रहा है देना तू तो। मेरे जेब तो में भी गालियां है दे तू जो जैसा है उसको निश्चय है वैसे ठीक है जिसको निश्चय वैसा है वो भी ठीक है जिसको साइंस है वो भी ठीक है बेचारा कभी ना कभी वो निश्चय में आएगा अपने विचार करके अपने अधिकतर वृत्ति कैसी है अरे निश्चय नहीं हो इसे वृत्तियों संशय हो रहा है किस कौन सी वृत्ति अधिक चल रहा है कि निर्णय हो जाए उसको तो उसी पक्ष में चला जाएगा मैं धर्म को बोल लेगा या धर्म के प्रति ज्यादा होता धर्म को निश्चय कर लेगा फिर अपने सुधारने के प्रयास करेगा नहीं करेगा तो अलग बात बनेगी फिर कल जीवन भर वही कर रहे चार सौ सारे जीवन भर मरने तक लगे नेता वगैरह क्या है मरने तक छोड़ना नहीं चाहते अपना धंधा फंस भी गए घोटालों में कोर्ट में हो गया फिर क्या हमें बीमार होकर के बाहर आगे जेल से बाहर वो बीमारी का नाटक कर हैं दें। पैसा देंगे डॉक्टरों को जब बोल देना जेल के डॉक्टर को पैसा खिला देंगे बोलते हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है इनको दिमाग खराब हो रहा है फेल हो रहा है चलो देखिए घर हॉस्पिटल ले जाओ पहले हॉस्पिटल भी दो दिन पढ़ेंगे ठीक हो गए चलो भाई घर जाओ बड़े चाहना हर जगह बेईमानी में लगे रहना चाहती जिंदगी भर इसमें इंदिरा ठीक है बीमार है तो अच्छे की जेल कल असल इधर तो दो दो नहीं लेना क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाएगा सरकारी हॉस्पिटल भेज दो और सरकार फोन कर, कर देते तो वो ऊपर भेजना सीधे छुट्टी कर दो दो इंजेक्शन ऊपर ना टक्कर ने उनको माफ नहीं करती देती आज कल देखो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जा रहे तुम जेल से बीमारों के जा रहे हो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ कानून तो यही है तो इसलिए जिसका जैसा राज है वैसा चल रहा है इसलिए उनको देखने से फायदा नहीं है उनको देखने से वैराग्य हो जाना चाहिए ये वैराग्य नहीं होता उनके जिस हम भी हो जाए सोचते तो और, और गड्ढे में गया हम लोग भी चर्चा कर रहे तो वैराग्य चर्चा कर तो सतर्क रहू इन चीजों से अपने आप सुधर जाओ अपने आप से रास्ते चलने कोशिश, को मारे में पशु तो है नहीं जब वर्ती बांध दो लठ बजा दो हाथ पर तोड़ लो ऐसा तो होगा नहीं गुरु को लोग यही परंपरा है ना गुरुओं को, गुरु को काम समझाना है पढ़ाना है पढ़ाते हुए समझाते रहेंगे मानव ठीक है न मानव तो ठीक अपना करते हुए तो अपना करते हैं विशेष संशय भी होता है इसके अलावा बैविशेष संशय पुनः दो तो प्रकार तो होता है दृश्यमान धर्मिक होता है और अदृश्यमान धर्मिक भी होता है दृश्यमान धर्मिक दृष्टांत आप जानते ही है पुरुषों पर दृष्टान देख ही दिया है अदृश्यमान धर्म का अधिष्ठान क्या होगा जैसे जंगल में आप गए थे वहां सिंह दिखाई दिया सिंह, सिंह, सिंह। मैंने कुछ देखा कोई अंग विशेष ही दिखाई दिया जो सामान्य है वह हिरण का भी हो सकता है गाय का भी हो सकता है नील गाय का भी हो सकता है भैंस का भी हो सकता है लेकिन शरीर नहीं दिख रहा था तो सिंह दिख रहा था क्यों नहीं होते हैं आपने देखा नहीं नहीं नीलगाय में मादा नीलगाय होती होती है है ना उसकी नहीं होती। नर को होता है। और मादाओं की संख्या ज्यादा होती है दो नर संभालते पूरे सौ सौ मादाओं को इतनी ताकत है आप जैसे थोड़ी एक पति से परेशान हो जाए बंदर दे पच्चीस पच्चीस पत्नी लेके घूमते हैं खाते खीरते जंगल के पत्ते सुते रहे। तो खा के सुर और यहां तक हलवा मालपोड़ा खा करके के पीछे परेशान हो जाते हैं, तो सब की अपने अपने सामर्थ्य तो वहां पर क्या होता है कि वो सिंह को देखा उसने संशय हो गया गौरवा गोई दी ये अदृश्यमान धर्मिक धर्मी का दर्शन नहीं हुआ एक धर्म सिंह मात्र का दर्शन होगा आदृश्यमान धर्मिक संशय पुरुष को अपने ज्ञान आदि में ही जो सम्यक्ता सम्यक्त आदि सम्यक्त का संशय हो ज्ञान में भी जो मैं जान रहा हूं वो ठीक है या नहीं दूसरे जाकर ठीक कर लेते हैं ना कई बार हम जो समझे हैं वो सही है या नहीं दूसरों से जाकर के वो फिर चर्चा करके ठीक कर लेते हैं खुद के ज्ञान में संशय हुआ नहीं अंतर्वशय संशय की नहीं हुआ ज्ञान तो अंत करण का धारण है बिल्कुल ये भी एक संशय का प्रकार है सारे संशय होते निवारण नहीं होते थोड़ी करे सारे संशयों का निवारण होता है आप उसका विशेष दर्शन कर लो संशय का मूल आदर क्या है विशेष आदर्श है सती शुरू में क्या कहा विशेष का आदर्शन विशेष दर्शन हो जाए संशय खत्म इधर ज्ञान अंतर्वशय में ऐसे ही जो विशेषांश आपका निर्णय नहीं हो रहा है वो अंश में निर्णय हो जाएगा तो ज्ञान का निर्णय हो गया हर संशय का पेक्ष विशेष आदर्शन मुख्य कारण एक दूसरा कारण दोनों कोटियों का स्मरण दो कोटि का स्मरण होना चाहिए यदि विरुद्ध कोटिद्व से एक ही का स्मरण आ रहा है दूसरे स्मरण ना आ रहा है तो संशय नहीं होगा फिर दो कोटि को लेकर के संशय होता है ना यह है या वह है कोटि कोटिद्वय परस्पर कोटि द्वय होना चाहिए अति कोटि द्वय का स्मरण भी संशय में कारण है अब थोड़ा विचार करते हुए विचार रहे हैं, अनेक आपने कहा य पर नाना अर्थ नाना अर्थज्ञान जो है आपका समूहालंब तो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, तो तो ज्ञान में गई घटपटो नाना है घट पटने पटघटने पर समृद्ध है नाना अर्थज्ञान ज्ञान वृद्ध नाना अर्थज्ञान यथा संशय का लक्षण है वृद्ध नाना अर्थज्ञान ज्ञान आपका सम्हरण ज्ञान में तो समहालंबन ज्ञान और संशय ज्ञान में क्या अंतर इतना अंतर है संहार में और संशय में संशय में कोटिता रूपा विषयता रहती है और संहारन में प्रकारता रूपी विषयता रहती है विषयता में भेद है और विभिन्न नाना प्रकारता है घटत प्रकारता पटुत प्रकार घटपट ज्ञान में और वो घटत पटत प्रतिवृद्ध तो नहीं है लेकिन यहां क्या है भावर भाव भावर अभाव स्थानोत्तर स्थान पुरुषत्व पुरुषत्व भाव पर होने से कोटिविता प्रतियोगिता बोलते हो संसर्गता प्रकारता विशेषता ऐसा आपने सुना है विषयता का इसे कोटिता यह भी एक प्रकार की विषयता है कोटिता रूपा विषयता कहां है संशय ज्ञान में और प्रकार विषयता समूह ज्ञान में ये अंतर है दूसरा संशय में भाव और अभाव परस्पर विरोध में क्या है एक भाव है दूसरा अभाव है में भाव भाव भाव और अभाव होता। दो होते अनेक समूहाल वहां असंशय में भाव और अभाव, अभाव परस्पर विरोध होता है दूसरा अंतर विषयता का अंतर है प्रकारता का अंतर और संशय का होने के पूर्व परस्पर विरोधांशों का स्मरण ज्ञान होता है संशय में hmm. और में सं नहीं है इंद्रियों से दोनों दिख रहे हैं घट पटो इमाओ घट पटो ऐसा बोल रहे संशय ज्ञान में पूर्व में स्मरण होता है समारमन में पूर्व में स्मरण पूर नहीं होता है संशय कोटिता रूपा वाला है सम्वालंबन प्रकारता रूपा वाला है और संशय में आपने देखा भाव और अभाव प्रश्न वृद्ध है और संवालंबन में अनेक भाव विरुद्ध अनेक भाव पदार्थ है ये अंतर तीन अंतर समझ लेना और ये पर एक और विचार संशय और संभावना में क्या अंतर है संशय और संभावना ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ऐसे लोग बोलते हैं ना ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है हो सकता है मैंने संभावना हो ऐसा होता है या वैसा होगा हो ऐसा होगा या वैसा होगा यह संशय में होता है ये ठूंठ भी होगा या पुरुष होगा ये ठूंठ है या पुरुष है पुरुषोस्थी साणुर्वास्थी अस्तित्व को लेकर होता है संशय सियाप को लेकर होता है इतना भी भावना इतम्यात तथोपिप तो ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है तो को जो कहा जाए वहां तो संभावना बन जाती है इतने ही अंतर नहीं सामान्य और विशेष का भेद से भी जो संशय का दो प्रकार माना गया था पहले अंतरवि बैर का दी उसमें विशेष संशय है उसी को आप संभावना भी कह सकते सामान्य संशय को सामान्य धर्मक संशय को संशय कह लो और विशेष धर्म संशय को संभावना भी कह सकते अगर संशय का ही प्रकारांतर संभावना नाम से भी कह सकते हो लेकिन यह संभाव का अगर लक्षण में थोड़ा अंतर है क्या है एक कोटि में महत्व ज्यादा देते हैं संभावना संभावना है का मतलब क्या है उस पक्ष को ज्यादा महत्व उत्कट कोटि एक और एक कोटि निकृष्ट है संशय में उभय कोटि बराबर रहता है एक को ज्यादा विशेषता कम विशेषता वाली बात नहीं रहती दोनों में आप समान बुद्धि होती है इन संभावना में एक उत्कृष्टता रहती दूसरे भी होती है दूसरे वहां जाएंगे तो सौ रुपया तो मिल जाएगा कभी कभी हो भी सकता है पचास भंडारा के होते हैं ना वहां बोलते हैं उन्हें पता है वहां ज्यादातर भंडारा में सौ रुपये ही मिलता है ना इसे सौ रुपए की संभावना ज्यादा उत्कट है पचास रुपए की संभावना कम उत्कट है वो संभावना कहा जाता है सनसन ही है वहां पर सौ मिलेगा पचास मिलेगा सनसन ही कर रहा हो मिलेगा जरूर सौ ही मिलेगा जरूर लेकिन कभी कभी पचास भी हो जाता उसको संभावना एक में महत्व ज्यादा दूसरे पक्ष में महत्व कम होता है और संशय में उभय कोटि में समानता रहती है ये अंतर संशय और संभावना में समझ लेना बाकी तो साधन सब आप देख लीजिए इसके अंतर आता है पदार्थ प्रयोजन का निरूपण करते हैं प्रयोजन निरूपण ये ना प्रयुक्त प्रवर्ते तब प्रयोजन जिससे प्रयुक्त होकर पुरुष प्रवृत्त हुआ करता है उसी का नाम प्रयोजन है और प्रयोजन के बारे में कोई जान ही नहीं पाता कौन किसको लेकर प्रवृत्त हो रहा है, है नहीं? बोलते कुछ है लिखते कुछ है करते कुछ है पेट में कुछ है पता नहीं चलता क्या है आजकल लोगों के दिमाग में कुछ और होता है जबान में कुछ होता है पेट में कुछ होता है पीठ का पीछे कुछ और बोलते हैं तो मुश्किल होता है ना लिखते देते कुछ और लिखाओ को भी छूटा कर देते हैं कहते हैं, उस समय हमारा लक्ष्य वो था अब नहीं अब क्या कर गया लक्ष्य ही बदल देता है इसीलिए ये प्रयोजन जो है इन्होंने इस बढ़िया किया लक्षण ये ना प्रयुक्त ईदम इतम नहीं बोला यही ये करके जिससे प्रयुक्तों का प्रवृत्त होता है उसका नाम प्रयोजन तुख दुख का आपकी हानि व सामान्य रूप क्या है सुख प्राप्ति दुख का हानि यही प्रयोजन मुख्य रूप से सबका होता है और सामान्य बोल के छोड़ दिया सुख प्राप्ति सभी चाहते आज दुख का हानि सभी चाहते तदर्था प्रवृत्ति सर्वस्य। इसके लिए ही सभी की प्रवृत्ति देखने को मिलता है इसी को मन में रख करके कहावत बन गया था प्रयोजन उद्देश्य मंदोला प्रवृत्त प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना मंदादिमंद बुद्धि वाला भी कोई प्रवृत्त नहीं होता है न्याय सूत्रकार ने यमर्थम अधिकृत्य प्रवृत तत् प्रयोजन यमर्थम अधिकृत्य प्रवृत थे जिस अर्थ जिस विषय को पाने की इच्छा से अधिकृत होकर प्रवृत्त होता उसका नाम प्रयोजन न्याय सूत्र है एक एक चौबीस माने अभिपस जिहासन व कर्म तेना अनेन सर्वे आरभतेणि सर्वाणी कर्मा सर्वाश्च विद्या व्याप्ता तदाश्रिय न्याय प्रवर्त को चाहते हुए या जिस अर्थ को नाश करना चाहते हुए प्राप्त करने की इच्छा से अभिपन मानी सुख को प्राप्त करने की इच्छा से और दुख को नाश करने की इच्छा से कर्म आरंभ है तेन अनेन कर्म को आरंभ करता है वह यह कर्म के द्वारा सभी प्राणी सभी कर्म सभी विद्याएं व्याप्त समझो ऐसे भाषकार वास्यन का कहना है, तदाश्रेष्ठ न्याय है प्रवृत्त है उसी को आसक्त करके ही ये न्याय दर्शन में प्रवृत्त हुआ